श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 75 दो फरवरी अट्ठारह सन्यासियों के कठिन नियम और श्री राम संसारियों के लिए भोग उतने दोष की बात नहीं पर सन्यासी के लिए इसमें बड़ा दोष है सन्यासी को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए सन्यासी के लिए स्त्री प्रसंग थूक कर चाटने के बराबर है स्त्रियों के बीच में बैठकर सन्यासी को बातचीत करनी नहीं करनी चाहिए चाहे स्त्री भक्त ही क्यों न हो जितेंद्रीय होने पर भी वार्तालाप न करना चाहिए सन्यासी कामनी कांचन दोनों का त्याग करें, जैसे स्त्रियों का चित्र उन्हें न देखना चाहिए वैसे ही कांचन रुपया भी न छूना चाहिए रुपया पास रहने से भी बुराई है हिसाब किताब दुश्चिंता रुपये का अहंकार लोगों पर क्रोध आदि रुपया रहने से ही होता है सूर्य दिख पड़ता था बादलों ने आकर उसे घेर लिया इसीलिए तो मारवाणी ने जब हृदय के पास रुपये जमा करने की इच्छा प्रकट की तब मैंने कहा यह बात ना होगी रुपये पास रहने से ही बादल उठेंगे सन्यासी के लिए ऐसा कठोर नियम क्यों है उसके मंगल के लिए भी है और लोगों को शिक्षा देने के लिए भी सन्यासी यद्यपि स्वयं निर्लिप्त हो जितेंद्रिय हो तथापि लोगों को शिक्षा देने के लिए उसे कामनी कांचन का इस तरह त्याग करना चाहिए सन्यासी का सोलह आना त्याग देखकर ही दूसरे लोगों को साहस होगा तभी वे कामनी कांचन छोड़ने की चेष्टा करेंगे त्याग की यह शिक्षा यदि सन्यासी न देगा तो कौन देगा उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर संसार में रहा जा सकता है जैसे मक्खन उठाकर पानी में डाल रखना जनक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर संसार में रहे थे जनक दो तलवारें चलाते थे ज्ञान की और कर्म की सन्यासी कर्मों का त्याग करता है इसलिए उसके पास एक ही तलवार है ज्ञान की तलवार जनक की तरह का ज्ञानी संसार पेड़ के नीचे फल भी खा सकता है और ऊपर का भी साधु सेवा अतिथि सत्कार ये सब कर सकता है मैंने माँ से कहा था माँ मैं सूखा साधु न होऊंगा। ब्रह्मज्ञान लाभ के पश्चात खान पान का भी विचार नहीं कर रहता ब्रह्म ऋषि ब्रह्मानंद के बाद कुछ भी खा सकते थे सूकर मांस तक